नमस्कार मित्रों, आज का ये वीडियो है जो हमने कानून प्रस्तावित किया है गैरेज मोनिटरिज़ेशन आरटीआई टू के ऊपर आरटीआई नहीं, आरटीआई टू इसको हम दूसरा नाम ये भी किया है टीसीपी यानी ट्रांसपेरेंट कम्प्लेंट फाइलिंग प्रोसीज़र हमारी एक ये सुझाव या डिमांड या प्रपोजल है कि गैरेज में यानी हम कार्यकर्ताओं को और नागरिकों को बेनकी करते हैं कि वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को जो भी तरीका उन्हें ठीक लगे समझा कर वलचा कर लालच देकर या डराधमक का सामन्दामदान में जो भी तरीका उन्हें ठीक लगे उसके द्वारा वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को कहे कि गैजेट में ये एक पेज छापे अब गैजेट क्या है और ये एक पेज में आरटीआईटी क्या है उसके बारे में बताऊंगा। गैजेट जितने भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भारत में हैं वो हर 15 दिन महीने में एक गैजेट निकालते हैं और वो गैजेट की कॉपी जाती है सेक्रेटरी के पास कलेक्टर आदि के पास और गैजेट का अर्थ होता है राज पत्रों � और मंत्री के द्वारा आदेश तो दिए है जाते हैं उसके ऊपर से सेक्रेटरी और अन्य आदेश बनाते हैं कि मंत्री के आदेश मैं कुछ डिटेल्स रखनी होती है तो सेक्रेटरी उसके ऊपर और अन्य आदेश बनाते हैं जो कलेक्टर के लिए बाइनिंग होता है, हो है। यानी सरकार के अंदर कोई भी परिवर्तन चाहिए तो गैजेट में छपना जर� तो चुनाव के मेनिफेस्टो में आते आते 12 लीटर प्रेस नोट आते मिनिस्टर की कि 12 लीटर इंटरव्यू आते 12 लीटर लेकिन यदि गैजेट में 10 लीटर है तो कलेक्टर 10 लीटर देगा तो जो भी संगठन सरकार में परिवर्तन चाहता है व्यवस्था में परिवर्तन चाहता है और यदि वो गैजेट मोडिफिकेशन का ड्राफ्ट न जिसका ड्राफ्ट मैंने राहुलमाथा.com/slash/301.html मैं फिर से दोहराता हूँ राहुलमाथा.com/slash/301.html में दिया है और उसका हिंदी अनुवाद 301.html तो पहला जो डिमांड या सजेशन है वो है RTI 2 ये सेक्शन 1.3 में दिया है तो तीन लाइन का काम है हम डिमांड कर रहे हैं और मेरा ये दावा है कि ये तीन लाइन यदि गैजेट में छप जाती है, तो चार महीने के अंदर, सिर्फ चार महीने के अंदर गरीबी कम हो जाएगी, नापे बराबर हो जाएगी, फूड पॉवर्टी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, सबके पास कपड़े जितने पहने तब का पैसा आ जाएगा, चार महीने के अंदर करप चार महीने के अंदर एजुकेशन उधर ना शुरू हो जाएगा, सेना कुक की मजबूत होने के शुरू हो जाएंगे, तीन-चार महीने के अंदर मकानों के दाम, जो मकान आज पचास लाख का है फ्लैट, तो बीस लाख को हो जाएगा, सिर्फ ये तीन लाइन चपने के चार महीने के अंदर। ये तीन लाइन में ऐसी क्या कोई भी है, उसके ऊपर य マークのリクエストは 301.htm を使って、raulmata.com/301.htm を使っン1ージをてください。もし、この動画を見ことは、私の動画は、私の動画は、私の動画は、私の動画は、私の動画は、私の動画は、私の動画は、私の動画は、私の動画は、私の動画は、私の動画私の動画は、私の動画は、私の動画は、私の動画は、私の動画は、私の動画は、私の動画は、私の動画は、私の動画は、私の動画は、私私の動の動画は、私の動画は、私の動画は、私の動画は、私 जितने कानून मैंने प्रभोस किया है, वो A-Standard Mathematics की पूलना में आसान है। वो इसलिए जो भी दुनिया के सारे कानून, Intellectual, Property, Right को छोड़के, सारे कानून दुनिया में आक तक जितने लिखे ले और जितने मैंने पड़े, उनमें से Constitution or IPC हो, वो A-Standard के Mathematics से ज्यादा म यदि आप ये कहो कि सिर्फ सुनने से कि आप मैथमेटिक्स के लेक्चर सुनो से सुनोगे, ना किताब पढ़ोगे, ना हाथ से कुछ लिखोगे, तो मैथमेटिक्स का लेक्चर कितना भी इंटरेस्टिंग मनाया जाए, कितना भी आसान मनाया जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद पढ़िए और एक कागज़ पेंसिल पे एफिडेविट देता है जिस एफिडेविट पे उसकी कंप्लेन है और प्रति पेज 20 रुपया की फी देता है तो कलेक्टर का क्लार्क डेजिनेटेड क्लार्क जो है वो सिटिजन की कंप्लेन ले लेगा उसको स्कैन करेगा प्रधानमंत्री के वेबसाइट पे अपलोड करेगा और से सिटिजन से 20 रुपया प्रति पेज फी लेगा सिटिजन का फोटोग्राफ फिंगर प्रधानमंत्री के वेबसाइट उसको जो कम्प्लेंट नंबर देता है वो कम्प्लेंट नंबर रिसीट के साथ सिटिजन को देगा। यानी जिस तरह से फेसबुक पे आप अपना फोटोग्राफ अपलोड करते हो कि फोटोग्राफ स्कैन करके अपलोड कर दिया फेसबुक पे, उतना ही आसानल फर्स्ट क्लास है कि कलेक्टर के क्लार्क को सिटिजन की एफिडेवि� दूसरा क्लॉस क्या कहता है? दूसरा क्लॉस कहता है कि कोई भी नागरिक पटवारी की कचरी में जाके तीन रुपया देकर किसी भी प्रपोजल पर अपनी हाँ या नाम दर्ज करा सकता है। और उसके बाद के क्लॉस कहते हैं कि ये प्रोसीजर बाद में कलेक्टर या प्रधानमंत्री का जो वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर है वो एसएमएस या इं जो पहला गैजेट नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट है उसमें ना एसएमएस है ना इंटरनेट है उसमें व्यक्ति को खुद पटवारी की कचरे में जाना है तीन रुपया देना है वॉटर कार्ड दिखाना है पटवारी का जो कंप्यूटर है वो बैंक के जमाराज से उसपर प्रोपोल ले लेगा डिवेलपमेंट स्कैन कर लेगा पटवारी उसका वॉट कि भी एक व्यक्ति में उसकी हाना दर्ज कियो और दूसरा यह हाना ट्रांसपेरेंट रहेगी कॉन्फिडेंसियल नहीं है जिस व्यक्ति ने हाया ना दर्ज कराया है प्रधानमंत्री के वेबसाइट पे उसका भी नाम जाएगा कि इस व्यक्ति ने इस प्रोमोशनल नंबर पे अपना हान दर्ज कराया, कराया। है, है, है।, है, है या ना दर्ज कराया तीसरा क्लाउस क यानी कि हान आगे जो किंत्य हो प्रधानमंत्री पर किसी तरह का binding नहीं होगा और प्रधानमंत्री अधिकारी न्यायाधीश किसी भी व्यक्ति पर binding नहीं होगा और यदि करोड़ों नागरिक किसी प्रति procedure किसी affidavit पर हाना दर्ज कराते हैं तो प्रधानमंत्री उसपे action ले सकता है लेना binding नहीं है अब मैं तीनों laws को फिर से एक बार repeat करता हूँ पहला क्लास आठ, पहला आठ हम हमारी बेसिक डिमांड क्या है कि गैसेट में एक पेज छपवाना, बस इतना ही, न ज्यादा न था। गैसेट में एक पेज छपवाना, कौनसा पेज आरटीआई टू, तीन क्लास है, पहला क्लास कहता है कि यदि नागरिक कलेक्टर की कचरे में जाता और जाता है कि उसकी कंप्लेंट पीएम के वेबसाइट पर है, दूसरा क्लास कि दस लाख लोगों की एक ही कंप्लेन है या हजार लोगों की एक ही कंप्लेन है तो हजार लोग कलेक्टर की कचरी में जाके वहाँ पे पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाए इसके बजाय एक आदमी कंप्लेन फ़ाइल करे पीएम के वेबसाइट पे है बाकी हजार में हजार आदमी या लाख आदमी या जितने भी आदमी हैं वो पटवारी यह आपको नाम बदलने की छूट है, और यदि उसके पास BPL कार्ड है, Below Poverty Line कार्ड है, तो उसके लिए फी एक हो गया होगी। और तीसरे लाइन चाहता है, वो तीसरे लाइन मैंने इसलिए रखी है कि नागरिकों के माइंड में गलत इम्प्रेशन ना आए कि ये रेफ्रेंडम की प्रोसीजर है। ऐसा ना हो कि भाई चलो एक करो लोगों के ह जो एक्टीवेट पे हाना आएगी वो एक करोड़ हाना आए या सौ करोड़ हान या ना है वो प्रधानमंत्री द्वारा पाइंटिंग नहीं है तो अब ये जो प्रस्तावित कानून है उसका सारे सांसदों ने विरोध किया है कि ये प्रस्ताव गैजेट में नहीं छपना चाहिए अन्ना ने विरोध किया है कि ये प्रस्ताव गैजेट में नहीं छपना ローパーのような状況で、ローパーの状況で、ローパーの状況で、ローパーの状況で、ローパーの状況で、ローパーの状況で、ローパーの状況で、ローパーの状況で、ローパーの状況で、ローパーの状況で、ローパーの状況で、ローパーの状況で、ローパーの状況で、ローパーの状況で、ローパーの状況で、ローパーの状況で、ローパーの状況で、ローパーの状況で、ローパーが状況で、ローパーの状況で、ローパーの状況で、ローパーの状況で、ローパーの状況で、ローパの状況で、ローパーがーの状況で、ロー どういうことですか लोकपाल की जो भी तहसील में या जिले की कचरी है वहां जाकर अपनी कम्प्लेन पे हाँ दर्ज करा सकें तो द अन्ना और सारे के सारे दो छोटे अन्ने उन्होंने बोल दिया कि ये दो प्रोसेस लोकपाल के ड्राफ्ट में नहीं आने देंगे और आज भी आप उनका लोकपाल जनलोकपाल टू पॉइंट भी देख लो उसमें सिटीजन के पा� तो और बाकी तो है जो सुप्रभातियों स्वामी वो भी इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं नागरिक की अफिडेविटम प्रधानमंत्री के ओर्साइट पे नहीं आने देंगे इस बात से हम सबसे पहले बोलोगे आपको मेरी बात पे तो विश्वास होगा ही नहीं आप अन्ना के सुप्रभातियों के अधीन भक्त हैं तो आप उनको सीधा फोन करके या वेड़ वो प्रधानमंत्री के वेबसाइट पे आए वो क्या आपको मंजूर है और आप सीधा उनका जवाब ले लेना अब आ, आ, ये तीन लाइन आने से चार महीने के अंदर गरीबी कैसे कम पुलिस में भ्रष्टाचार कैसे प्रैक्टिकली जीरो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का भ्रष्टाचार कैसे जीरो हो जाएगा हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों का भ्रष्टाचार क マンゴーは14 line のジャケットを持っていました。 यदि ये तीन लाइन इस गैजेट में छपेगी तो अब चार महीने के अंदर गरीबी कैसे कम होगी कि जिस दिन ये गैजेट में छपेगी उस दिन मैं उसे 200 एफीडेविट सबमिट करने वाला हूँ वो सारे एफीडेविट का ड्राफ्ट मैंने 3010 STM में दिया है और बाकी का मैंने कुछ 60 एफीडेविट का ड्राफ्ट मैंने 3010 STM में � アージャンのポミー・ケープは m c Jury System、Right to Recall PM、Right to Recall Supreme Court Judges、Right to Recall High Court Judges、Right to Recall Reserve Bank Governor、w t a e r a i t n a y u s e c 3 a s of Affidavit、Justice, Movement m a n a g a m r m i n r p r i r i t y for Citizens and m i l i t a r y a i d s Chapter 5A, Chapter 5A, I have to draft t Section 5.12. यह फीडबैक क्या कहती है कि मिनरल्स से जितनी रॉयल्टी आती है मिनरल यानी कोयले की खान, लोहे की खान, ट्रांबे की खान, आ, ग्रेनाइट, मार्बल और पेट्रोलियम उससे जितनी रॉयल्टी आती है स्पेक्ट्रम से जितनी रॉयल्टी आती है स्पेक्ट्रम यानी 2G, 3G, 4G उससे जो रॉयल्टी आती है और सरकार के जमीन से जो किराया आता है, सरकार के जमीन का किराया नहीं है, अहमदाबाद एयरपोर्ट का किराया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्लॉट से जो किराया आता है, अहमदाबाद आईएन अहमदाबाद का प्लॉट भी गवर्नमेंट का प्लॉट है, गुजरात विज्ञापित का प्लॉट गवर्नमेंट का प्लॉट है, इस प्� सरतार के जमीन का प्रार्थ स्पेक्ट्रम रॉयली से किराया आया 500 पूरे जेशे किराया 60,000 करोड़ मान लो जनवरी महीने में तो 20,000 करोड़ इस ड्राफ्ट के मुताबिक 20,000 करोड़ सेना के खाते में जाएगा और 40,000 करोड़ अरे नागरिक के पोस्ट अफेयर बैंक में या उसका एसबीआई के खाता होगा यानी अरे यानी महीने में एक बार आदमी विड्रॉव करने आता है तो एक लाख से ज़्यादा क्लार्क नहीं चाहिए और आज स्टेटमेंट और देना बैंक और जितने दौर में बैंक हैं सबको मिलाते उनके पास भी सात लाख क्लार्क हैं मोस्ट ऑफ़ इसके क्लार्क महीने लो मोस्ट में ना क्लार्क दिन पे तो तीन लाख और तो ये ज तो ये MRCM का एफी डेविड ये मेरा पहला एफी डेविड होगा उसके बाद और दोस्तों मैं सारे एफी डेविड एक ही दिन में डालूंगा तो अब तीन सवाल आते हैं मान लो ये तीन लाइन जेजेट में छप गए कि कोई भी नागरिक एफी डेविड पीएम के वेबसाइट पर रख सकता है कोई भी नागरिक पटवारी की त्वचेरी में जाते पीएम के マネジャーの皆さん、m の皆さん、マッシュ MT の皆さん、マッシュ MT の皆さん、マッシュ t の皆さん、マッシュ t の皆さん、マッシュ MT の皆さん、マ MT の皆さん、マッシュの皆さん、マッシュ t の皆さん、マッシュ MT の皆さん、マッシュ m の皆さん、マッシュ t の皆さん、マッシュ MT の皆さん、マッシュ MT の皆さん、マッシュ MT の皆さん、マッシュ MT の皆さん、マッシュ m の皆さん、マッシ m r の皆さん、マッシュ MT ッシュ MT の皆さん、マッシュ m ッシュ MT の皆さん、マッシュ MT の皆さん、シュ MT の皆 एक एडवरटाइज़ और देता हूँ एमआरसीएम एक्टिविटीज़ ऊपर तो दो-तीन लाख लोगों को पता चलेगा मेरे एडवरटाइजमेंट से अब जो आदमी एडवरटाइज पड़ेगा उसमें से यदि वो लोअर क्लास का है लोअर क्लास यानी कि जो आदमी दिन पे चालीस-पचास रुपए से कम कमाता है पॉर परसेंट पॉर फैमिली मेंबर पर डे हिं और दिन का मालूम 200 रुपया कमाते हैं, तो पूर्व फैमिली मेंबर इनकम कितनी हुई? 50 रुपीस हुई। फैमिली में यदि चार लोग हैं और दो लोग कमा रहे हैं तो, तो हिंदुस्तान में 57 करोड़ वोटर में से कुछ 50 करोड़ वोटर हैं जो भी दिन का 50 रुपये से कम कमाते हैं। तो उनमें से मैं आपको सवाल पू कि जब तक आप सोच के जवाब नहीं निकालोगे, तब तक ना आप एक्जिस्टिंग कानून समझ पाओगे, ना कानून की कोई नई दरखास्त को समझ पाओगे। किस्से कहानियाँ उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं इतिहास की रोचक बातें कहूँगा आपको सच्ची या गलत, किस्से कहानियाँ, तो उसमें भी दिमाग लगाने कि मान लो मैंने ये एफिडेविट दर्ज कराई कि हरेक व्यक्ति को मिनरल राइट्स और सरकार का जमीन का तिराया सीधा उसके खाते में जमा होना चाहिए तो 50 करोड़ में से जो 55 करोड़ मोटर जिनकी पर डे पर परसन इनकम 50 रुपए से कम है उनमें से कितने मोटर पैसा कहेंगे कि भई ये बहने का जो 100 400 500 पर परसन प पर जो MRCM कानून से आ सकता है, वो मुझे नहीं चाहिए। कितने परसेंट लोग ऐसा कहेंगे कि ये और परसंट पर परसेंट पर माह चार सौ पांच सौ रुपया जो आ सकता है, वो मुझे नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि ये जो पत्तन करोड़ लोग हैं, उनमें से एक करोड़ लोग की ऐसा नहीं कहेंगे कि ये पैसा मुझे नहीं चाहिए। 100 परसेंट ऐ मिनरल सरकार के और सरकार के सत्रमुस्तार जो खिलाया है वहीं लोगों में पड़ता है तो अब सवाल आएगा कि ये 55 करोड़ लोग सोचेंगे क्या कि मैं मेरा नुकसान क्या है तीन हो गया और एक बार जब ये प्रोसीजर एसएमएस पे आएगी और इंटरनेट पे आएगी तो कॉस्ट और भी कम हो जाएगी एसएमएस पे आएगी तो कॉस्ट हो ज पच्चीस पैसा, बीस पैसा, या वो दो तीन पैसा ही हो जाएगी कॉस्ट, तो पचपन करोड़ में से चालीस, पचास, साठ, फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री करोड़ों कहेंगे कि भाई ये प्रपोजल में, में मेरा फायदा ये, बस मेरा नुकसान है सिर्फ तीन रुपए। अब मैं तीसरा क्लास फिर से रिपीट करता हूँ। तीसरा कॉस्ट कहता है कि प्रधानमंत्री के बाइंडिंग नहीं है, लेकिन मान लो देश के 57 करोड़ लोगों में से 55 करोड़ ने किसी एटीट्यूड पे हाँ दर्ज कराई, तो प्रधानमंत्री की हिम्मत होगी ये कहने की कि मैं ऐसे एटीट्यूड को गैसेट में नहीं छापूंगा, और यदि हिम्मत हो तो मैं कहूँगा अच्छा है वो पहला और आखरी बात है कि जिस affidavit पे पचास करोड़ लोगों ने हां दर्ज कराया उसे न मिलेगा। बात का प्रसार कैसे होगा कि जो आदमी affidavit में हां दर्ज कराया था वो सोचेगा कि भाई इसमें तो मेरा फायदा है। मेरा फायदा है इसलिए वो ये बात को 20, 25, 50 लोगों में फैला देगा क्योंकि उसका अपना निजी फायदा है। जब काम सरल होता है, होता है, है जी, जीज़े जीज़े। हो, � ये जरूर लाओ, इसके इसका सर्टिफिकेट ले के आओ, सरल प्रोसीजर हो, पर्सनल फायदा हो और तुरंत फायदा, तो बात आपकी तरफ फैल जाती है। MRCM में ये तीनों चीजें हैं, काम सरल है, जस्ट सिर्फ पटवारी की कचरी में जाके हाँ दर्ज कराना, फायदा तुरंत हो, जैसे काम जैसे में आएगा एक दो महीने में व्यक्� तो यहाँ मेरा assertion आता है, assumption नहीं assertion आता है कि ये तीन लाइन का कानून जेलेट में छपेगा उसके महीने दो महीने में। MRCM का कानून, जो मैंने चैप्टर पाइने दिया है, MRCM का कानून भी जेलेट में छप जाएगा। और MRCM का कानून जेलेट में छपेगा उसके महीने दो महीने में हर एक नागरिक के खाते में मिनरल रॉयल्� पेट्रोल की रॉयल्टी का किराया, स्पेक्ट्रम की रॉयल्टी का किराया उसके खाते में जमा होना शुरू हो जाएगा और इससे प्रति व्यक्ति प्रति महीना 200-400 रुपए की इनकम होगी जिससे बेसिक पॉवर्टी जो है फूड पॉवर्टी या तो दो जरूरी कपड़ा भी नहीं है पहनने के लिए खत्म हो जाएगा तो ये तीन लाइन तो मेरे दूसरा प्रस्ता हुए Right to Recall PM, Right to Recall CM, Right to Recall Police Commissioner. तो फिर से वही बात है कि कितने लोग कहेंगे, कि हाँ भई हमे Right to Recall Police Commissioner नहीं चाहिए, पहले तो लिए नुकसान क्या है, मैं Right to Recall Police Commissioner के प्रोसीजर की एफिडेमिट सब्मिट करने हुगा. अब हरे जीले के लोग � कुछ नहीं और या right to recall police commissioner आने इस तरह से right to recall के कानून भी RTI के द्वारा लाना ये मेरा proposal और मकसद है सवाल अक्सर आता है कि मैं ये right to recall के कानून की बात करता हूँ, jury system के कानून की बात करता हूँ, एमआरसीएम वो कानून कैसे में छपेंगे कैसे क्या हमें 200 mass movement करने ही पड़े कि यदि एक, एक कानून चपवाने के लिए एक mass movement, दूसरा कानून चपवाने के लिए दूसरा mass movement, तो 200 mass movement का तो time है नहीं हमारे पास, तो मेरा ये तर्खास भी, मेरी तर्खास था है काले करता हूं से कि RTI-2 में mass movement हो, RTI-2 गैजट में चप जाये, तो � तो कॉस्ट कम हो जाएगी प्रति नागरिक दस पैसा। क्या नहीं लाइट टू रिकॉल पीएम का कानून गैजेट में छपा ना है नागरिक को अच्छा नहीं लगा तो गैजेट में नहीं छपेगा वो अलग बात है लेकिन यदि वो कानून नागरिकों को अच्छा लगा पचहतर करोड़ में से पचहत्र साठ करोड़ नागरिकों को अच्छा लगा तो उ どうしてですか तो इस तरह से Right to Recall के कानून डेज़ेट में चपने शुग हो जाएंगे और Right to Recall कानून से महीने दो महीने में प्रश्टाचार कम हो जाएगा Education कैसे लुगनों होगा Right to Recall District Education Office है Chapter 30, Chapter 30 में मैंने इस्प्रिंट किया है कि Right to Recall District Education Office के किस तरह से सात्या सिस्टम अमल मे Right to Recode District Education Office आने के बाद डीओ पे दबाव बनेगा कि और ये विषय जैसे कि हथियार चलाने का शिक्षण, कानून का शिक्षण, ये सारे विषयों सिलेबस में ऐड करें और विद्यार्थियों को सिखाएं और इससे ये एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा। तो अब आरटीआईटू के बारे में कुछ बेसिक जो प्रश्न आते हैं कि भाई क्या परोडो कि राहुल मेहता को हजार करोड़ लोग शायद पचास लोग सौ लोग भी हाना दर्ज कराने नहीं जाएंगे और एफीडेविट में लिखा है कि भाई हरे नागरिक को मिनरल राइटी और हरे नागरिक को स्पेक्ट्रल राइटी मिलने चाहिए तो पचास रोटियाँ सत्तर करोड़ लोग हाना दर्ज कराने जाएंगे तो ये इसपे डिपेंड करेगा करोड़ों तो डायरेक्ट उसका प्रचार करेंगे उस पे हान आंदोलन कराएंगे। आरटीआई टू से डक्शन में संक्षिप्त शब्दों में तो ये मास मूवमेंट भी जो कॉस चार्ज हजारों करोड़ में आती है लाखों करोड़ में आती है, वो कॉस कम करके 100 200 300 करोड़ तक ला देता है। जब आरटीआई टू आल मास मूवमेंट की कॉस्टेस समय मास्टरमेंट में लगाते हैं तो उतना समय अपने धंधे पे या अपने स्टडीज पे कम दे पाएंगे तो ये सारा टाइम वैल्यू और मनी जो बोलता है सॉरी मनी वैल्यू ऑफ़ टाइम वो सब मिला रो तो मास्टरमेंट की कॉस्ट आती है लाखों घंटों में और लाखों करोड़ अ 25-30,000 करोड़ रुपए में आती है आरटी 1% の market value tax は 1% の market value tax です。 तो जैसे ही जिन लोगों के पास 10-10, 20-20 हजार फ्लैट हैं या तो मिलो की मिल जमीन है, जैसे सुरक्षा गांधी या सोनिया गांधी उसके पास अकेले दिल्ली में कितनी मिल जमीन है एकर नहीं कितनी मिल जमीन है उसको भी नहीं पता। अलग-अलग ट्रस्टों के नाम पे रखिए नारू के नाम पे ट्रस्ट ट्रस गांधी के ना� इतने सारे ट्रस्ट खोल के रखे हैं उसने और हर एक ट्रस्ट के पास मिलो के मिल जमीन पड़ी हुई है अकेले दिल्ली में तो ये जब जमीन पे एक परसेंट टैक्स लगना शुरू होगा और शारद पावर के पास भी पुणे में कहा जाता है तीस चालीस हजार फ्लैट है उसके पास प्लस जमीन तो मिलो के मिल है उसके पास शारद पावर इ तो जब वेल्टर स्टेनेजी नवोत आएगी, तो ये अपने जमीन या फ्लैट है वो किराया पे देना शुरू करेंगे, तो अपने आप जमीन के दाम गिरने शुरू होंगे। जमीन के दाम गिरने शुरू होंगे, तो जो आज फ्लैट 50 लाख का है, उसमें ईंट सीमेंट की कीमत कितनी है, वो तो 70 लाख भी नहीं है।, है कंस्ट्रक्शन तो जमीन की कॉस्ट है वो आज जितनी है उसके वन फोर्थ से भी कम हो जाएगी तो इस तरह से पचास लाख का फ्लैट है वो पंद्रह बीस लाख का हो जाएगा ये कानून आने के चार महीने के अंदर चार महीने को एक ही महीने के अंदर वेल्टेक्स का कानून पास हो जाएगा और वेल्टेक्स के कानून आने के दो महीने में फ्लैट दाना ने विरोध किया है, द छोटे उन्होंने विरोध किया है, सुप्रमाणियों को हमी ने विरोध किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी बात को मान गए, आप आप ये बात को वेरीफाई कीजिए। मैं आप कार्य करता हूँ, से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जिस किसी भी संगठन में संगठन से निकलने की बात नहीं कर रहा चार्टर में, बेनिवेस्टों में, मुष्णा पफ्र में, डिमांड लिस्ट में एड़ कर सकते हैं। जब आपके संगढ़न के नेता विरोध करेंगे कि नई नागरिक के